लेसन 19 कुत्ते ने भोंकते हुए हमला किया चोर भागते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ा तुम ये थैला लिए कहाँ जा रहे हो प्रियंका गीत गाती हुई काम कर रही थी चोर भागता हुआ सीढ़ियों से गिर पड़ा मैं समझाती समझाती थक गई हूँ मैंने समझाती समझाती उसे मना लिया मियाँ दाद क्रिकेट खेलते खेलते पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गया वे लोग घर बैठे बैठे मोबाइल से पैसे कमाते हैं सेब डलिया में पड़े पड़े ख़राब हो गए बच्ची गिरते गिरते बची डाकू भागते भागते पकड़ा गया मियादाद भागे भागे हमारे ऑफिस आया सब डॉक्टर घबराए घबराए फिर रहे हैं ऑफिस घबराना थैला बल्लेबाज भौंकना हमला तीन तेरह तेईस तैतीस तैतालीस तिरपन तिरसठ तिहत्तर तिरासी तिरानवे